मसद, सद, नास्ती, इसका चलेगा परमार्थ प्रकार उपद्य वास्तव में विचार करके देखें तो कहते हैं इस व्यवहार दृष्टि से तो छोड़ो पारमार्थ दृष्टि से विचार करके देखे परमार्थ वस्तु तो न कसचित प्रकार किसी का भी किसी भी वस्तु का किसी भी प्रकार से कार्य कारण भाव उपन्न नहीं हो सकता है कथम गुरु पक्ष पूछे वैसे कैसे नास्त असत हेतु शिशु विषाणादि हेतु कारणम ये असध्य हेतु तो कोई भी नहीं हो सकता असत हेतु, हेतु का मतलब क्या हो बताए असत शेष शिषाण आदि वह है कार्य असत हेतु असत रूप कार्य नहीं हो सकता असत मन शेष आदि है हेतु कारण जिसका ऐसे कार्य कौन है दूसरा असत वस्तु रहना है ख पुष्पाद खपुष्पादे तत्व काम ऐसे जो ख पुष्पादि काम असत्य न होता हुआ नहीं दिखाई देता तथा चलो असत्य शिक्षण आदि कारणों से असत कार्य भले न उत्पन्न हो लेकिन असभ्य शिक्षण आदि कारणों से सत्य तो उत्पन्न हो सकता है कोई तथा सदप घटादि वस्तु असत्यतुकनादि कार्य सच घटादि वस्तु है वह असत से जन्य कार्य नहीं हो सकता तथा सच्च सचेतुक नास्ति। तीसरा असत कारण से कार्य पैदा नहीं हो सकता असद कारण से सत्कार्य हो नहीं सकता तो सत कारण से सतकारी पैदा हो जाए सच विद्यमान घटा विद्यमान घटा कार्यम नास्ति। विद्यमान जो घट है सत वह कारण होकर के किसी दूसरा शत्रु दूसरे घट या पटारी के प्रति कारण नहीं हो सकता मैंने एक घड़ा से दूसरा घड़ा पैदा नहीं होगा एक घड़ा से भी कपड़ा आदि भी पैदा नहीं हो सकता विद्यमान भी है पहले से तैयार होकर सिद्ध रूप को प्राप्त वस्तु से दूसरे को खपुष्प असत तो तो वस्तु कैसे उत्पन्न हो सकते हैं नहीं हो सकता न कार्य कारण कार वक्तियों कल्पितुम और इस चार कोटि से अलग कोई तो पांचवे प्रकार से कार्यकारण भाव न तो संभव है न कोई कल्पना ही कर सकता है तो इसलिए कह दिया विवेक नाम कार्य कारण इसलिए यह निष्कर्ष निकाल गर कह दिया गया, गया पूर्व में भी कि विवेकियों के दृष्टिकोण से किसी भी वस्तु का कार्य कारण भाव सिद्ध ही नहीं हो सकता यह इस कार्य का का अभिप्राय कहते हैं कारांत से कार्य का अनुभव आसन करके देखे योग्य विरुद्धत्मयब्धि विरुद्ध होने के नाते कोई पांचवी प्रकार नहीं कल्पना कर सकता कोई योग्य अनुपलब्धि विरुद्ध क्या चीज है ये जानना तो। है देखिए टिप्पणी नंबर तीन में योग्याचास विग्रह अनुपलब्ध योग्य त अभाव प्रतियोगी आपादन आपात प्रतियोगी तत्व अनुपलब्धि में योग्यता क्या है कोई चीज आपको उपलब्ध नहीं होता है है ना मान लो इस, इस मेज पर अब घड़ा नहीं है से घड़ा आपको उपलब्ध नहीं हुआ अर्थात जो इस समय हमें अनुपलब्धि हो रही है यहां उस अनुप्रब्धि के योग्य वस्तु कौन है घड़ा अब यहां पर खपुष्प या अभाव नहीं कहते शिशु विषाण का अभाव नहीं बोलेंगे किंतु तो भाव बोल सकते कि नहीं बोल सकते इसका मतलब हमारे इंद्रियों के लिए अनुप्रब्धि के योग्य कौन हो गया घटारी और अनुप्रब्धि के अयोग्य कौन हो गए खपुष्पादि कार्य है योग्य तो क्या है अभाव प्रतियोगी आपाद आपात प्रतियोग अभाव का जो प्रतियोगी है उसके आपादन से आपा तो प्रतियोगी है जिसका उसे कहते हैं घट सिया तभी उपलब्ध यदि अघट होता तो हमें उपलब्ध होना चाहिए था यानी ऐसे जब आप अभाव का घटाभाव का प्रत्येकोण घट इसके आपादन से आपादित है प्रतियोगी जिसका ऐसे जो घटाभाव का प्रतियोगी घटा आपादन के द्वारा का प्रतियोगी घट अपने आपादन किया कि यदि यहाँ होता इसको आपादन करना यदि यहां होता तो मुझे उपलब्ध होता मेरे इंद्रियों के प्रत्यक्ष का विषय होता ऐसा जो कथन करते है इसका नाम अभाव प्रतियोगी का आपादन करना उससे आपादित है प्रतिकोण घट जिसका ऐसे कौन अभाव हो गया घटा भाव वह घटा अभाव का ऐसे जो घट होते हैं उसमें अनुपलब्धि का योग्य वस्तु और जहां ऐसे आपात के आपादन भाव नहीं हो सकता ऐसे वस्तुओं को कभी भी अनुपलब्ध योग्य नहीं माना जा सकता जैसे यदि यहां खपुष होता तो मुझे दिखाई देता यदि शशि विषाण उपलब्ध होता उससे मैं जरूर अपनी खुजली दूर कर लेता है ना? होता था, से खुजली, नहीं खुजलाना, उस से, से। मरे पशुओं तो का सिंह है तो मृग का हिरण का सिंह यज्ञ मंडप में तो विशेष रूप है बिल्कुल के अंदर जब आप एक बार प्रवेश कर गए उसके बाद यहाँ कर देना यूं कर देना छोरा हवन पूजा पाठ सामग्री में ही लगा हुआ है इधर उधर नहीं लगना है किसी भी चीज पे स्पष्ट नहीं करने के लिए पसीना के लिए एक अलग कपड़ा रखते हैं वो कपड़े को लेना है करना उलट देना उसको ताकि सारे पर फैल जाए कपड़ा कहीं कोई अंग्रे स्पर्श ना हो जाए चेहरे पे न खुजली होती है तो विशाल है ना हिरण का सींग उसके टुकड़े रख लेंगे उससे खुजरा गया जहां भी हो रहा हो करना तो है समाप्त होता है उसको वो कपड़ा को सिंह तो तो तो को चल के है गुपलब्धि प्रतियोगी घटोपलब्धि आपादन संभव घट अनु योग्य घट जो है अनुपल के प्रति योग्य मार जाता है ऐसे के विरुद्ध होने के नाते हम कोई पांचवी कार्य कारण कल्पना नहीं कर सकते यदि पांचवी कार्य कारण भाव तो यदि होता, तो होता।, तो होता है इस संसार में तो कहीं ना कहीं हमें उसका अनुभूति भी उपलब्ध भी हो जाती ऐसे हम व्यवहार कर सकते हैं तो लेकिन आया योग्य पांचवा कार्य कारण भाव नहीं होने से पुष्प के समान है अतः पांचों कोई को ही नहीं है सिद्ध हुआ ठीक है स्वप्न और जागृत वस्तु नहीं है और वास्तविक कोई कारे कारे भाव भी नहीं है और कार्य कारण मान भी लिया जाता है तो जिसलिए स्वप्न के पदार्थ असत्य है इसलिए उसका कारण ही भूता जागृत के पदार्थ भी असत्य सिद्धुआ क्योंकि असत्य सत्य उत्पन्न नहीं हो सकता नहीं यदि जागरूक को सत्य हो उससे असत उत्पन्न नहीं हो सकता पदार्थ असत है इस कारण जागरूक को भी असत माननी पड़ेगी यदि आप कार्य का तो दूसरी बात वास्तव में कार्य का असत्य असद उत्पन्न नहीं हो सकता है और तीसरी बात फिर जो सत्यता औरत जो व्यवहार हुई है स्वप्न दृष्टा से सापेक्षवारे पेक्षण दे चुके हैं जागृत जो सत्ता का व्यवहार हो रहा है वो सपने के का होता है। इसी बात को सिद्ध करने और तो प्रस्तुत कर रहे हैं। विपर्यागृत अचिंत्या तथा विपर्याद धर्म तीन जैसे कोई मनुष्य भ्रांति से जागरूक कालीन में काल में भी रज्जुवादियों में सर्पादी का अचिंत पदार्थों की कल्पना कर लेता है और सत्यत्व का भी आपदान कर दिया अयम सर्पो अस्ति ये सर्प है सत्य है इस प्रकार से रज्जु में सर्प की कल्पना कर लिया कल्पना करके उसमें सत्यत्व का भी आपादन कर लिया और वह सर्प कैसे अचिंत्यान अचिंत्य जाग्रत अवस्था में विपर्या भ्रांति के वजह से अचिंतियान अचिंत्य जो जो वस्तुओं को भूतवत भूतवत् सत्यवत अनुभवती पर भांति वह ग्रहण करता है अनुभव करता है मानता है क्योंकि अभिवेक्त से अविद्या के वजह से ग्रहण कर रहा है वह अचिंत इसलिए है कि अनिर्वाच्य है वह, जो रजत सर्पो इत्यादि है रजे सर्प इसी प्रकार में देख रहे हैं इस जगत को ये सब क्या है अनिर्वाच्य होने से अचिंत है तथा स्वप्न विभर आसात धर्मांत वैसे स्वप्न में भी भ्रम से ही स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न कर्ण पदार्थों को व्यक्ति देखता है जागृत से उत्पन्न होते हुए नहीं देखता इसे क्या है जागृत से स्वप्न उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि आप जागृत से स्वप्न में जब जाते हो जागृत का सारा चलिए छोड़ देते किसी को लेन देन नहीं आप सो जाते हैं हल्की नींद आती है सारी इंद्रिया अंदर चली गई है केवल मन अकेला राजा बैठा हुआ है और वह मन जाहिर किसी पदार्थ से थोड़ी पैदा कर रहा है वहां पर, हजार के संस्कार की अपेक्षा जरूर करता है और पूर्व जन्मों के संस्कारों की अपेक्षा करके वह अपने आप बना लेता है अतएव जागृत वस्तु जन्य स्वप्न पदार्थ नहीं है वासना में इसलिए लोग क्या बोलते हैं पदार्थ को वासना में घट है वहां और तो मिट्टी से भी घड़ा बना नहीं है वहां न सपने में कहीं से मिट्टी लाया न घड़ा बना रहा है देखने में लगता है, लेकिन वास्तव में सब कुछ वासना में प्रपंच इसलिए कहते हैं कि वास्तव में जागृत और स्वनों के बीच में कार्यकार नहीं है पुनर्गृत स्वप्न और भी कार्यकाल भाव आशंका अपनयन आह जागृत और स्वप्न जबकि दोनों के दोनों असत है उनके बीच में कार्य कारण भाव की जो आशंका करते हैं लोग उसे दूर करते हुए जवाब में कहा जा रहा आह अपनयन दूर करना शंका को दूर करते हुए समाधान करते हुए कहा जा रहा है कि परसा सब कुछ केवल भ्रम के वजह से हो रहा है यहां भी भ्रांति ही थी वहां भी भ्रांति है दोनों भ्रांतियों का मुख्य कारण अविद्या विपर्यासाद अविवेकता टिप्पण एक में का दिया यथा जागृत मैं जागृत है जागृत काल विच इस प्रकार से भ्रांति के वजह आप क्या करते हैं अचिंत्यान भावान अशक्ति चिंतनी अचिंत्य भाव पदार्थों का वर्त अशक्ति जो चिंतन है जिनका जिनका आप जो है ऐसा है वैसा है नास्ति ऐसे निर्णय नहीं ले सकते इस प्रकार का है अमुक धर्म का है अमुक गुण का है इसमें दोष है किसी भी रूप में न उसका वर्णन नहीं कर सकते इसे अशक्त चिंतनी कौन है वो रज में सर्वपाधीन भूतवत परमार्थवत स्प्रशन इव विकल्प परमार के समान अत्यंत सत्य के समान आप विकल्पना कर लेते हैं प्रश्न इवा, अनुभव के समान, मानो सामने में है, है, बस आगे गया, फुसफुस कर रहा ऐसा लगता है कश्चित यथा किसी को जिस प्रकार ऐसा हो जाता है जैसे भ्रांत पुरुष को अपने अंदर जन भ्रांति के कारण ऐसा हो जाता है तथा उसी प्रकार से स्वप्ने विपर्या भी भ्रांति के वजह से आविवेक के वजह से ही हस्त्यादी धर्मान हाथी पदार्थों को देखते हुए के समान वह कल्पना कर लेता है तथी पश्य इसलिए जो जिस जहां देख रहे हैं उस अवस्था में होता है जहां के पीछे की अवस्था में वो उपलब्ध नहीं होते जागर अवस्था के पदार्थ स्वर में काम में नहीं आता स्वर के पदार्थ जागृत में काम में नहीं आता और ये दोनों के दोनों पदार्थ में स्वा और सुश्रप्ति का आनंद निद्रान निद्रानंद है वो निद्रा आनंद भी जब समाज में पहुंच जाओगे वो भी नहीं तीनों अवस्था में जो जो पदार्थ है वे पदार्थ एक दूसरे के काम में नहीं आते और तीनों के तीनों वैविचारिक स्व परस्पर पर होते हुए और समाज अवस्था में तो तीनों लोप ही हो जाते इसलिए हैं इसलिए कहते कि इव पश्यति तथा अवस्था में करता अन्य अवस्था में तो जाता ही नहीं उसी अवस्था में जहां वही पर देखता है इसलिए सातों में टिप्पण करे तथ्र स्वतंत्र आवित तो जागर वासनाधी नावा वही वो स्वतंत्र रूपेण अविद्या के कारण से बना लेता है इसे जागृत कालीन विषय क्या बल्कि कह रहे वासनाद्या मानना कठिन कई बार ऐसे पदार्थों को देखते है जिसको यहां जागृत काल में अनुभव किया हुआ ही नहीं है ऐसे जागर वासनाधीना तो जागर वासनाधीना भाव अधिकतर लोग जागृति वासना के अधीन मानते हैं इस वासना में ही भी मान देते हैं लेकिन इसी जागृति वासना के अधीन है कोई जरूरी नहीं सामान्य है वासना में कह सकते हो लेकिन जागृत की समय जो जागृत आज मैं अनुभव किया और सो गया उसी को मैं देखो कोई जरूरी है किसी अन्य काल का भी हो सकता है अन्य जन्मों का भी हो सकता सामान्य रूपेण वासना में कह दो वो ठीक है न तो जागृता इत्य उत्पन्न मानादित्य जागृत से उत्पन्न हुआ है ऐसा कभी नहीं देखता ये इसका है। है, तो कार्यकार के ब्रह्म सूत्र में कैसे कह दिया दूसरा सूत्र आप ये उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं है ना उत्पत्ति उत्पाद से प्रसिद्ध दिया उसके अल्प सब निर्णय कर रहे जागृत कार्य का नहीं है कुछ भी नहीं है यदि उत्पत्ति अप्रसिद्ध है फिर आपके ब्रह्मसूत्र में क्यों कहा जन्म कैसे बना दिया अठा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य सेवा तत्व चार सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण चार सूत्र जन्मा जैसे प्रति जन्मा सूत्र प्रभु कई सूत्र जगत कारण ब्रह्मसूत्र दान जगत ब्रह्म में ऐसा जो सूत्र बना दिया व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में कैसे कर दिए बहुत सुंदर प्रश्न है ना यार व्यास जी जैसे महाराज बोल रहे हैं कि जन्म हुआ जगत का ब्रह्म से और आकर कोई कार्य का अनुभावी नहीं है जगत पैदा नहीं हुआ उत्पत्ति अप्रसिद्ध है तो कार्य काकार का ब्रह्मसूत्र के साथ साक्षात विरोध दिखाई दे रहा है कोई विरोध नहीं है तो अभी वे ना उनको समझाने के लिए की कल्पना कर लिया जाता है। है जैसे माता जो है, अपने बच्चे को नहीं आ वो तो क्या करती है? अभिवेक किया राजा था बेटा करते करते कहानी पूरी हुई नहीं हुई कहानी आज भी उसके बाद क्या कहानी सुनाया जाती रात में नहीं वो कहानी केवल कल्पना है क्यों किस लिए कि उस बच्चे को नींद में ले जाने जब कहानी फैल हो जाता है इसी कारण तो क्या करता है डर पैदा उधर दूसरे को भी आवाज करना थोड़ा सा वो डर जाएगा बच्चा तो नींद में जाएगा। वास्तव में जो भय उत्पादक वस्तु या रागोत्पादक वस्तु जो कोई भी चीज है वो सब झूठा ही केवल उसके मन बुद्धियों को सुलाने के प्रतिकारण था उसी प्रकार से सभी में उत्पत्ति की कथा है आप स्वरूप की ओर ले, ले जाने के लिए है जिसको पहले भी तीसरे प्रकरण का पंद्रह कार्य का बुद्धि है कन बुद्धि को अवतरित करने के लिए है ये ब्रह्माभिप कैसे हो जाए बुद्धि कैसे कर सके उसके लिए से उपाय उपाय उपलम्बा समाचाराध्यम जातिता बुद्धि अजात स्त्रता सदा कल जिनकी बुद्धि अजातवा सुन करके डर जाती है कांपने लगती है तो पैदा ही नहीं हुई कह दिया ऐसे कैसे कह, कह दिया आप पैदा ही नहीं हुए हैं इस सुन के आदमी घबरा जाता है जा कैसे बोल रहे जी हम तो जिंदे खड़े हैं और आप बोल रहे हैं कि पैदा ही नहीं हुए आप कैसे सुन के आदमी सर्वसाधारण बुद्धि वाला या विशिष्ट बुद्धि वाले बड़े बड़े दार्शनिक घबरा गए द्वैत से सब द्वैत दर्शन खड़ा कर दिया बड़े बड़े विद्वान बड़े -द्वालो। बड़े महर्षि व्यास जी से चेमनी महाराज वेदांत पढ़ के एक चेमनी सूत्र अलग बना ठीक नहीं ये तो विधान ठीक नहीं चाहिए घबरा गए सारी दुनिया तो वेद कहा चला जाए कोई कर्मकांड करेगा नहीं दुनिया में कोई उपासना नहीं करेगा भजन पूजन छोट जाएगा सब नास्तिक हो जाएंगे डर गए तुरंत जाएंगे नहीं, नहीं। ज्ञान समोक्ष नहीं होता कर्म समोक्ष होता है दूसरे सूत्र लोग उसको पसंद किया ठीक से मोक्ष सारी दुनिया कर्म के पीछे पड़ी हुई है ना स्वर्ग के सबको समस्या तो ना सबको स्वर्ग चाहिए असल कुछ तो करना पड़ेगा जहां चाहिए आ गया कुछ करना पड़ेगा उसको अब कर्म प्रतिपान कर दे तो पसंद आ गया उसको उसके बाद कहने और कई दर्शन वाले पीछे लग गए सब सब अद्वैत के पीछे पड़े हुए इसको मिटाया जाए दूर भगाया जाए इधर तरह से बड़े बड़े लोग घबरा रहे अजाते जन्म के बारे में सुनकर गई त्रद्धा त्रास को प्राप्त होते हैं भयभीत होते तो डर जाते हैं। अपनी अस्तित्व को कई लोग तो ध्यान से बाहर हैं, जहां कहो कि धीरे धीरे ध्यान कराते-कराते ले जाओ उनके अस्तित्व के रहित स्थिति को ले जाएंगे ना वो एकदम घबरा वापस आ जाएंगे फिर अस्तित्व माना चाहते योग निद्रा में मृत्यु भय दूर करने के लिए मृत्यु का हम लोग दृश्य करवाते थे तो कई जगह गड़बड़ हो गया विशेष रहा पड़ता भाई हार्ट के मरीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मत ले योग निद्रा बैठो इस योग निग्रा में हम मृत्यु का अभ्यास कराएंगे उन लोगों को निकालना पड़ता था ऐसी तो घटना हुई एकदम खड़ा हो गया आदमी एक पसीना पसीना घबरा करके परेशान ये मौत की घटना बताती थी बराबर उन्हें शरीर का मरना ही पसंद नहीं तो स्वयं के अस्तित्व को खोना कैसे पसंद होगा इतना आसान थोड़े ऐसे लोगों के लिए उपलब्धा समाचार जो लोग पदार्थों की उपलब्धि और वर्धाश्रम आदियों के आचरण जो श्रुति स्मृतियों में विहित है सम्य आचरण से जो लोग पदार्थों की असतः अस्तित्व को कथन करते अस्थि वस्तुत्ववादी ऐसे लोगों के लिए ही बुद्ध ही मैंने व्यास जी जैसे महान पुरुषों के द्वारा जातिस्तु जाति स्तुपदेश जाति मन संसार व्युपत्ति तस्मा जस्मदात आकाश संगशा द्वाय वायु अग्नि इत्यादि जो कहा गया वह जो है केवल उस मंद मध्यम अधिकारियों के लिए कहा गया है जाति स्तुपदेशिता कार्य का बोल ऐसे मन मध्यम अधिकारियों के लिए जो अजात्मा से डरते हैं और जो एकदम में निष्ठा रखे हुए हैं हुए हैं कर्मों में निष्ठा हुए पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं पदार्थों उपलब्धि को मानते हैं और वांछित पदार्थों को फलों को प्राप्त करने के लिए ही श्रुति स्मृतियों विविध कर्मों में, में जिनकी आस्था बनी हुई है ऐसे जो लोग है उन लोगों के लिए ही अद्वैत की ओर ले जाने के लिए महान ज्ञानी पुरुष लोगों ने इस संसार की उत्पत्ति की कथा कही है यह जो बुद्धों के द्वारा मतलब अद्वैतवादियों के द्वारा बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जाति मन उत्पत्ति देशिता मनोपदिष्ठा उपदेश दिया गया है किन के लिए उपलब्धन विधि उपलम्बा उन लोगों के लिए है जो लोग अनुभव मानते हैं घटप्रादि का उपलब्धनि घटप्रद्रियो के द्वारा उपलब्धि को देखते हुए और समाचार समाचार में नहीं लेने रेडियो टीवी में आने वाले समाचार को नहीं लेना अखबार के समाचार नहीं है यहाँ सम्य आचरण समाचार तस्मा समाचार क्या है वो वर्णाश्रम आई धर्म समाचार वर्ण और, और वारप्रा, वारप्रास्ट वारप्रास्ट आश्रम आदि धर्मों का निश्चित स्मृति विधित ब्राह्मण शूद्र में वर्ण और इन आश्रमों के जो धर्म है कर्म है उपासना है उनका सम्य आचरण से समय अनुष्ठान से ताभ्याम हेतु दो हेतुओं के आधार पर अस्ति वस्तुत्ववादी नाम अस्थि वस्तु भाव अस्थि वस्तुत्ववादी वस्तु नाम का मतलब क्या वस्तु है ऐसा अस्थि वस्तु भाव इतम वदनशीला ऐसे ही कथन करने के स्वभाव वाले जो लोग हैं, दृढ़ आग्रह द्वैत में दृढ़ आग्रह है जिनका यद्यपि द्वैत दृढ़ आग्रह है लेकिन अद्वैत की ओर जाना भी चाहता है यह भी नहीं कि अद्वैत की निंदा कर रहा का विरोध भी, भी नहीं है डर तो लगता है को सुन के, केवल कोई विशिष्ट वो निष्ठा कर रहा है लेकिन श्रद्धारा नाम ये श्रद्धा उसको अभी भी वेद आदिओ में पूर्ण श्रद्धा है श्रद्धारा नाम सच्छास्त्रो में श्रद्धावान पुरुष है मंद विवे की नाम देखो इसलिए विवेकी तो ये भी है किंतु अभी उसका विवेक ढीली ढाली है मंद विवेक थोड़ा सा विवेक जगया है अभी पूर्ण रूप में विवेक नहीं ये हालत वही है जैसे भागवत की शुरू में कथा नहीं आती भक्ति जवान बनी हुई है और और वैराग्य बूढ़े हो रखे है नारद जी के विचारे खूब गीता सुनाते, सुनाते तो थोड़ा घोष में आ जाते मंद विवेक जग गया तो सोया हुआ विवेक था वो तो थोड़ा सा जग गया और कुछ देर बाद फिर यह ना कथा तो वैसे हाल वाले लोग मंद विवेक वाले लोग जितने भी है संसार नब्बे प्रतिशत तो यही है मंद विवेक वाले मध्य विवेक वाले नौ और उत्तम विवेक वाले एकाध प्रतिशत मानना मुश्किल हो जाता है और जो पूर्ण विवेक वाले तो बहुत ही ज्योति अपने अज्ञान का पहचानने वाले अत्यंत विरल होते हैं इसको कहते हैं मंद विवेक के नाम अर्थोपाय न जाति ही उनके लिए अर्थोपाय न सा जाति ही देशिता अर्थोपाय मैने वस्तुरूपी पदार्थ का विवेक दृढ़ता करना प्रयोजन को ध्यान रखते हुए ये उद्देश्य दिया गया इसे श्रुतियों में सृष्टि की कथन करने वाली जो वाक्य हैं, उन वाक्यों का तात्पर्य सृष्टि में नहीं उन वाक्यों का तात्पर्य अद्वैत का बोध कर लेते हैं लोग मका आकाश उत्पन्न हो रखा है आत्मा से आत्मा उत्पादन कारण और ब्रह्म उत्पादन तो कारण पकड़ लिया अब उसे भी तुरा का लक्ष्य अलग ही क्यों नहीं समझते उनका लक्ष्य उसकी यथार्थ वास्तव में कारणता स्थापित करने के लिए नहीं है बल्कि कारण कथन करके अध्यारम जब किया गया अपवाद कर अपूर्व माना परम अपूर्व भी तो कहते ब्रह्म को नगवती ब्रह्म कारण भी नहीं कार्य भी नहीं है न कारण है न व्य है तो उपनिषदों में जिन उपनिषदों में उत्पत्ति कही गई है उपनिषदों में आगे जाकर उसका निषेध भी कर दिया नेति नेति नेत्या सुस्पष्ट कहती है। हैं इसलिए कहते हैं केवल अर्थोपायत्र सा जाती ग्रंत इसलिए वे लोग उसको वैसा ही तो, जो लोग भले ग्रहण करें विवेक भविष्य थी न तो परमार्थ बुद्धा वेदांत भले ही अन्य मूढ़ लोग जो दुराग्रही लोग हैं वे उसको यथार्थ तो उत्पत्ति भले मान ले ब्रह्म से ब्रह्म से जब भी उत्पन्न हुआ है ऐसे दृढ़ लोग लोग ग्रहण किंतु का तो अभ्यास करने वाले जो हैं, है। वे से पढ़ने से हमें क्या होगा अज अद्वय अद्व आत्मविशक बुद्धि विवेक उत्पन्न होगी ऐसे मानते और यह जानते न तो परमाबुद्या ये जितने भी श्रोतियों की कथा है वह वास्तविक दृष्टिकोण से नहीं है तेई श्रोत्रिया सदा सदाश्यत्मनाश मनम अविवेकिन मुक्ष तेई श्रोत्रिया वेल श्रोत्रियोकिया वेद पाठ मतृवृदा वेद पाठ मात्र निरत लो गए न तो तत्पर्य को ग्रहण नहीं किए हैं। थोड़ा भी जानते तो प्रथम दृष्टि कुछ कुछ शब्दार्थ मात्र ग्रहण कर लिए हैं अभी उसका चिंतन समय प्रकार से नहीं है। शब्द को पकड़ लिया उस अर्थ को ग्रहण कर लिया आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, है उसको पकड़ लिया और उस आका से वायु उत्पन्न हुआ वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ अग्नि से जल उत्पन्न हुआ जो शब्दावली का अर्थ, शब्द क्वैसे क्वैसे अर्थ को वैसे को तात्पर्य ऐसे लोग रहे, हैं, नहीं ले रहे हैं। इसे टिप्पण करने वाले साफ साफ क्योंकि अविवेक्न श्रोत्रिया अविवेकी न भाष्कर करो अभिवेकीय वो श्रोत होता हुआ अविवेकीय वो कह रहे ना इसीलिए टिप्पण करना उचित रहा स्थूल बुद्धिवार ऐसे क्यों करते लोग इसको सोचते उनकी बुद्धि भी मोटी बुद्धि है अभी मोटी बुद्धि है इसलिए मंद विवेक जगी हुई है बुद्धि भी पैनी नहीं हुई है दृश्य अग्रे बुद्धिया सूक्ष्म दृश्य कटोद कहते हैं इस बुनि को दिखाई देता है जिसकी बुद्धि एकदम पैनी हो गई है सूक्ष्म हो गई है और तीक्ष्मी दोनों बात बोल रहे हैं ना ऐसी बुद्धि को ही अद्वित वेदांत दूसरे को जितना भी समझाओ नहीं समझ में आती क्यों सुलवाद अजात अजात वस्तु न सदा प्रस्यंती उनको अजातवाद कह दो अजन्मा हुआ है ये वस्तु ब्रह्म से कुछ ही पता नहीं हुआ है यह सुनते उनको सदा ही प्रस्यंती बड़ा कठिनाई होती है बड़ा कष्ट होता है दुख होता है और डर भी जाते हैं क्या मानते तो हुए विशिष्ट रूपता को, को छोड़ के सामान्य रूप को समझने की क्षमता ही नहीं और इसलिए लोग जो देते ना दृष्टान नमक का ढेला समुद्र के गहराई में आपने चला नमक का इतना बड़ा सा ढेला समुद्र की गहराई में आपने छोड़ दिया जाते जाते जाते जाते जाते जाते क्या हुआ गहराई क्या पहुंचे उस वो समुद्र हो गया किस दृष्टान को सुन करके दिखा मैं सब नष्ट हो जाऊंगा मैं अहम ब्रह्म चिंतन करते करते बैठूंगा मैं जैसे जैसे ब्रह्म चिंतन करने जाऊंगा करते, करते, करते, करते, खत्म हो जाऊंगा अरे भाई तो खत्म नहीं हुआ तो ब्रह्म हुआ जैसे नमक का ढेला जो विशिष्ट रूप था उसी समुद्र से बना हुआ था वो और ये विशिष्ट रूपता को त्याग करके वो सामान्य रूप व्यापक हो गया जैसा कर फिर तो कर हमें व्यापक नहीं होना है जड़ जड़ बुद्धि को समझाना क्या है। व्यापक होना ही नहीं चाहते हो आनंद होना चाहते हो इन्हीं उपायों में रहकर जो है जखड़े हुए परेशान रहना चाहते हो तो रो ऐसे में तो कुछ भी नहीं कर सकते ना अंग्रेजी का हक में बताता हूँ तो ना ये जो कहते हैं वहा यू कैन टेक टू दट एंट मेक्रिंक इट वॉन्ट आप एक घोड़े को तालाब के बस ले जा सकते तो गला पकड़ के गर्दन पकड़े ले जानी यदि वो पानी नहीं पीना चाहेगा लात मारेगा आपको छोड़ा के भाग देगा वहां से यदि नहीं पीना चाहता है तो आप उसे पिला नहीं सकते वही हाल सारी दुनिया का है सारी दुनिया घोड़े पर नहीं हुए हैं दौड़ना ही चाहते हैं कोई इस वेगा में पानी को पीना नहीं चाहता हम गर्दन पोरे कहां तक पिलागा उसको पी का ही नहीं हम ही लात मारेगा पिलाने की कोशिश करेंगे स्थिति सारी दुनिया में हो चुकी है इसलिए हैं क्यों ऐसे क्योंकि आप के नाश को मानते हो हैं की हिम्मत देख बोलने का वाणी दे दो और पूछो कहेगा मैं भी तो मुक्त होना चाहता गो पूछ लो बोलने की हिम्मत दे दो कहेगा मैं मुझ तो भी मुझे मुक्त चाहता हूं चिंती से लेकर ब्रह्मा तक सभी मोक्ष सभी ही बने हुए हैं। चाहते तो सभी मोक्ष स्वयं के विशिष्ट भाव ज्ञान से परिकल्पित भाव हो भी वास्तविक भी नहीं है वो उस अवास्तविक परिकल्पित विशिष्ट भाव को नहीं चाहते। ये दुर्दशा है जिसके बारे पहले कह चुके हैं वास्तव में उत्पत्ति की सृष्टि की कथाएं क्या है उपाय स्वताराय तीन पंद्रह में पहले कह चुके हैं सह ये जो उपदेश है वह बुद्धि को उस ब्रह्मदत्त का बोल करने में अनुभव करने के लिए अवतरण करने के लिए सीढ़ी के समान सीढ़ी है वो सीढ़ी दर सीढ़ी जैसे आप चढ़ते हो मंजिल की ओर उसी प्रकार से वह भी ये सारी उत्पत्ति कथाएं जितने भी श्रुतियां हैं तो उत्पत्ति कथन कर रही है वह आप धीरे धीरे धीरे अद्वैत ब्रह्म की ओर ले जाने के लिए कही गई है इसलिए तो में थोड़ा सा भी भेद करोगे उपनिषदे भय हो जाएगा यत्र से ब्रह्म में विकार को देखने वालों को भय प्राप्ति होती है वास्तव में इसे श्रोत्रिया भेद रचना ना अनुग्राह्य आशंक इसे श्रोत होता हुआ जो भेदर्शी हैं, वे भी न अनुग्राहियह नहीं कर पाते हैं हाँ थी। तब श्रोतियाणाम सन्मार्ग अवलंबित्व न कल्याण अनुग्राह कते ऐसे लोगों पर अनुग्रह क्यों करे गुरु लोग क्यों पढ़ाना चाहते क्यों लोग दुनिया को ऐसे लोगों को पूर्ण कोई पढ़ाना चाहिए आए? ये बिल्कुल लोग घर द्वार छोड़ के उनको पढ़ाओ। ग्रस्त नहीं क्यों तो अनुग्रह करें ऐसे पूछा जवाब दे रहे हैं। उन पर अनुग्रह करना ही चाहिए ये भगवान गीता में क्या कहा नहीं कर, लिया कर आप कुछ भी शुभ चिंतन कर रहे हैं चाहे वह ग्रस्त हो चाहे वानप्रस्त हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो चाहे ब्राह्मण क्षेत्र कोई भी हो ये कल्याण मार्ग में लग गया है भले जैसा भी स्थिति तो में, में है लेकिन सन्मार्ग में लगा हुआ है तो उसको ऊपर अनुग्रह करना कोई गलत नहीं है इसी बात तेजाम जाति उपलब्धा से भविष्य अजाति द्वैत पदार्थों की उपलब्धि के कारण जो आजादवाद से डर रहे अस्थित पुरस्कार का से जो वस्तु है मानने वाले जो लोग हैं पदार्थों का अनुभव कर रहे हैं द्वैत की उपलब्धि हो रही है आज वर्णाश्रमा जी का आचरण भी स्वीकार कर रहे हैं उपलंबा समाज ये जो हेतु दिया उसने इन दोनों के कारण जो से त्रसता हैं उन लोगों को कट द्वैत मानकर अद्वैत अद्वैत आत्मा से विरुद्ध मार्ग में चलते उपलब्बात मने विरुद्ध मार्गं जो लोग इस द्वैतोपलब्धि के कारण से ही द्वैत को मानने के कारण से ही मार्ग मार द्वैत मार्ग मार्ग में ही चलते रहते हैं फिर भी द्वैत मार्ग में चलते हुए कर्म कर रहे उपासना कर रहे पूजा पाठ जान में लगे हुए है ना इसलिए उन लोगों जाति दोष जाति दोषाह श्रद्धाल और सनमार्गाम के नाते जाति ग्रोष्ध उनके लिए नहीं हो सकती उनकी नहीं होगी भले ही उद्वैत को मान रहे हैं उपासक भेद मान रहे हो वो हमारा भगवान है मैं उनका दास हूं सेवक हूं भक्त हूं भजनी है सेवनी है ऐसा भेद बुद्धि से भले कर रहा हो लेकिन फिर भी उसको जन्म जन्मकृत दोष आदि जो जाति कृत उत्पत्ति जो मान दिया जगत सत्य मान रहा है जो इसके जो दोष उस पर लागू नहीं होता उस पर असर नहीं करेगा प्रण भगवान ने ठेकेदारी ले रखा है मेरा भक्त कभी नाश्त हो नहीं सकता उसका अदयव कर लग भी जाए दोष अल्प थोड़ा सा वे विवेक मार्ग से प्रवृत्त हैं और यदि होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण होने वाला जो दोष बेहद वह तो स्वल्प ही दोष होगा स्वर्प दोष क्या है पुनर्जन्म होगा इतना ही बात इन खराब जन्म नहीं मिलेगा उत्तरोत्तर अच्छा जन्म मिलते जाएगा श्रेष्ठ जन्म मिलते जाएंगे अशूद्र घर में पैदा ब्रह्म चिंतन कर लिया श्रवण कर लिया वेदांत आदि गया, नित्य पूजा स्वकर्म रात माने वहां अपने शूद्र कर्म को ही किया सेवा कर्म में लगा रहा और सब ईश्वर अर्पण करते ऐसा जो व्यक्ति होगा अगला जन उसका वैश्य घर में पैदा होगा, वैश्य कुल में होगा वैश्यकुल में भी उस पूर्व आश्रे ना स्वकर्म की उस वह यहाँ पर भी अपने स्वकर्म ही लगा रहा है झूठ छल पट भी मैंने ठगाई धोखा से कमाएगा नहीं ईमानदारी से मेहनत करके कमाएगा जो महाराव से भी ईशन की पूजा पाठ सब लगा रहेगा तो वो व्यक्ति फिर उससे अगला जन्म क्षत्र कुंड में आएगा वहां भी अपना धर्म का ही पालन करेंगे ईमानदारी से फिर वहां से ब्राह्मण कुल में आएगा फिर वहां भी फिर ब्राह्मण भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ होते होते होते ऐसे ज्ञान घर में पैदा होगा जिससे घर में जन्म से उसका वेदान गर्भ से वेदान श्रवण करने को मिल जाएगा ऐसे घर में से पैदा होगा वो अनेक जन्मों में धीरे धीरे पहुंच इसलिए वो यदि जन्ममर चक्र में तो अभी भी है ना ये जन्मर्ण चक्र में होने का नाम ही अल्प दोष है लेकिन पतन नहीं होगा उसका दुर्गति नहीं होगी ये विशेषता है ये अल्प दोष ही होता है अल्पो भविष्य प्रभा समाचारा चजात अजात वस्तु अस्ति वस्तु ये मने जो लोग इस प्रकार से दो हेतु उपलब्धि और समाचार में कहे हुए कर्म और उपासना का अनुष्ठान करने वाले होने से अजात मन अजात इस ब्रह्म रूपी वस्तु एक में में के बारे में सुन करके घबरा जाते हैं डर जाते हैं और अस्ति वस्तु वस्तु भाई, द्वैत वस्तु है, जगत है ईश्वर है मई हूँ घंटा है टन टन टन बजेगा अशंग फूम फूकूंगा ये सब करना है मेरे को आरती उतारना है कपूर है ये वो सारा इसको द्वैतिक और उसके अनुसार इस्तेमाल करेगा ऐसा जो व्यक्ति प्रसन्न अस्त वस्तु मान रहे द्वैत रूपी वस्तु है अद्वैयाद आत्मनवियंती क्या करते हैं इसलिए द्वैत वस्तु पारमार्थिक है ऐसा मानता हुआ अद्वैत रूपी आत्मा से विरुद्धमती विरुद्ध मार्ग से चला गया वृद्ध मार्ग क्या है वो द्वैतम प्रतिपद्यंत है द्वैत मार्ग में ही बना रहता है पूजा पाठ कर लगा हुआ है द्वैत में है इन श्रद्धालु है कर्मों का आचरण भी कर रहा है अनुष्ठान यज्ञ पूजा पाठवन में लगा हुआ तेम अजा ऐसे जो लोग तो अश्रद्धान भयभीत तो श्रद्धालु सन्मार्ग अवलंबिना सन्मार्ग में लगे हुए हैं, उनको जाति दोषाहत्युपलंब कृदा दोषा न सिद्धि जाति निश्चय करगा जाति की जन्म का इस जगत की उत्पत्ति को लेकर के जो जीवन उपलब्ध निश्चय है, है वह ना क्या वह देखेगा मृत्यु वह पश्य कठोर प्रसन्द में कहा जो चन्मान मृत्यु जो तो साधारण मृत्यु इसे भयंकर मृत्यु क्या घोर अविध्या में डूब जाएगा ऐसी माया में झड़ जाएगा दोबारा सा विवेक नाम गतिपन्नी नहीं हो सकता। हर जन वो मजदूरी बना रह जाएगा बिल्कुल जड़ बुद्धि वाला नोट गिनना जानता नहीं। और रोक रुप ऐसे गिर और दुर्गति ही उसकी होगी इसलिए कहते हैं जब श्रुतियां ऐसे कही मृत्यु से मृत्यु में दिए नाना इवन पश्य भेद के समान भी देखेगा दुर्गति होगा आपने का और आके बोल रहे हो भेद को मान रहा है भेद को सत्य में मान रहा भेद नहीं भेद को सत्य मान रहा है फिर भी उसका कोई दुर्गति नहीं होगा विरुद्ध होगा ना बातें अंतर है वो उसके लिए कहा जा रहा है जो सम्यक शब्द स्मृति में कहित कथित साधनाओं में लगा हुआ नहीं है उसका दुर्गति मृत्यु समृत्यु नाना युवा और जो व्यक्ति साधना मार्ग में लगा है भले ही द्वैत को मान रहे द्वित सत्य मान रहे प्रपंच सत्य मान रहा है लेकिन लगा तो है श्रुति स्मृति के मार्ग में श्रद्धालु है समय समय संस्कार को प्राप्त होने से को स्रोत्र भी कहते हैं द्विज भी है जो ऐसा है उसके लिए कहा गया नहीं कल्याण गुर्गति भक्त प्रणेश स्मृति यहाँ सब कुछ मिलते हैं दोषा न से सिद्धि नोपयास्य कोई दोष दोषारोपादि नहीं होगा इस पर दिखाएगा कल्याण स्मृदय उनका आत्यंत पतन तो नहीं होगा आनंद स्पष्ट बोल रहे हैं कि तो निंदा भी तो कर रही है मृत्यु आप इत्यादि उदर मंत्र को देता अर्थात तय बहती सुर्तियां कार निंदा अनुपत्या कश्चित दोष ले संभवती कुछ भी दोष तो मानना ही चाहिए इत्या संख्य तो प्राप्ति प्रयुक्तम गर्भवास आदि दोषम अभ्यु ज्ञान क्या है? सम्यक दर्शन को प्राप्त की बिना मर गया इसलिए उसका दोबारा गर्भवास आदि होगा वजह दोष है पुनर्जन्म उसका होगा इससे बढ़कर कोई दोष नहीं है लेकिन जो जन्म होगा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ होने नहीं होगी अन्वयम आदर्श योजयति इसलिए कहते हैं तो विवेक मार्ग प्रवृत्त क्यों ऐसा हुआ भाषा विवेक मार्ग प्रवृत्त तो है विवेक मार्ग क्या क्योंकि उसकी जो हर प्रवृत्ति हर क्रिया कला हर चीज चिंतन मनस जो भी है काया वाचा मनसा तो सब कुछ कैसे चल रहा है शास्त्री अनुसार तस्मत शास्त्र में कार्य कार्य अपना कार्य और अकार की व्यवस्था के विषय में शास्त्र को प्रमाण मान करके ही जीवन चलाने वाला है ऐसे व्यक्ति आगे ही उत्तरोत्तर बढ़ते जाएगा भले उस इसी जन्म जन्मित को नहीं मान रहा अद्वैत को अनुभव तो कर रहा दूर की बात है दर्शन प्राप्त कर रहा है किंतु तो अवश्य उसको उत्तरोत्तर उन्नति ही होगी यदि भी कषित दोष सोपी अल्पयोग भविष्य थी यदि भी कसित दोष मान भी रहते शास्त्र के आधार पर लेकिन वह भी अल्प ही दोष माना जाएगा क्या क्या है जा जा जा के क्या है है के में चक्र तो उसको छूट नहीं रही, रही है। अभी तत्काल छूटने वाली नहीं है आगे भी अनेकों जन्म लेते रहेगा लेकिन विवेक बाल होने से उत्तर उसका अच्छा होगा कारण क्या है सम्यक अप्रतिपत्ति पत, जन्मल चक्र क्यों नहीं छोटा क्योंकि सम्यक दर्शन की प्रतिपत्ति उसका अभी तक हुई नहीं है इस कारण से उसका पुनर्जन्म रूपी एक अल्प दोष लागू रहेगा ये इस का अर्थ है। फिर उन्होंने जो कहा दो हेतुओं के द्वारा उपलब्धा समाचार दो हेतु से द्वैत के अस्तित्व किया उन्होंने स्वीकार किया है, है? तो उसको भी दोष देते हैं वास्तव में जैसे स्वप्न में भी उपलब्धि है समाचार है वहाँ भी पूजा पाठ भक्ति वगैरह करते हैं कि नहीं करते सपने में भी तो कभी किया पूजा पाठ नहीं किया कथाएं तो है ही है आपने किया हो नहीं किया हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं भी किया हो तो कोई डरने वाली बात नहीं है कभी से तो कभी हो ही जाएगा सोच लेंगे क्या फर्क पड़ना है और कईयों की कहानियां हैं कथाएं तो प्रसिद्ध है ही है भगवान को ने खो, भगवान के साथ नाचे गाए सब कुछ गाय बैठे बैठे दिन में भी उनको लोग है ना इसे जिस प्रकार से स्वप्न में भी उपलब्धि स्वप्न में भी पूजा पाठ आचरण है सत्य क्या जिस प्रकार से स्वप्न में उपलब्धि स्वप्न में समाचार मिथ्या है तो जागृत समाचार जिस प्रकार से एक मायावी ने हाथी बना दिया मायावी ने हाथी बना दिया और आपको सब बिठा दिया बैठ भी गए और उसने हाँ, तो तो सोन से आपको पकड़ पलट गिरा दिया तो माया गई तो वहां हाथी की उपलब्धि हुई और हाथी है मई हूँ मैं, मैं बैठ रहा हूं बैठ गया उसको चलायावहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है उपलब्धि भी हुई और सम्यक आचरण भी तो उसके साथ हुआ जिस प्रकार से माया हस्ती या स्वप्न हस्ती इत्यादियों में उपलब्धि और प्रकार है और लेकिन वहां से निकलने के बाद क्या आप कहते हो सब मिथ्या है ठीक उसी प्रकार से जागृत में जो द्वैत तो तो उपलब्धि हो रही है और जागृत जो वर्णाश्रम रूप धर्म का अनुष्ठान करते आचरण करते हो वह भी इनको लेकर जो आप कह रहे अस्थि वस्तु करके वस्तु है करके जो कह रहे हो यह भी वास्तव में तथा ही उच्चत है समझो नाचार यह प्रमाण पर न उपलम्ब और समाचार इन दो हेतुओं के आधार पर प्रमाण ये दोनों प्रमाणों की वजह से ही द्वैत वस्तु है ऐसा कोई कहता है तो सिद्धांत जॉबे का नहीं, नहीं। उपलम्ब समाचारी और व्यचारा दोनों हेतु तो है, दोनों हेतु तो हेतु तो है वस्तुत्व, वस्तुत्व अभाव वाला कौन है स्वाप्र पदार्थ माया पदार्थ इनमें क्या है वस्तुत्व नहीं है उपलम्बा समाचार हेतु है, तो है ना आपका घटाद क्यों उपलब्धात समाचारात नहीं तो हम कहते नहीं घटा वस्तु नाश थी वस्तु नहीं है ये नहीं। ये हम लोग अनुमान बनाते उसका हेतु में विचार कैसे करेंगे वस्तुत्व का अभाव का अधिकरण दिखाना पड़ेगा वस्तुत्व का अभाव साध्य भाव में तो नहीं करना वे विचार है साधि गया वस्तुत्व उसका अभावभाव तो वस्तुत वस्तुभाव का अधिकरण कौन है माया स्वप्न अस्ती है ना और इनमें क्या है तो आपको बैठा हुआ थे तो है उपलब्धा समाचार हेतु होने से पूर्व पक्षी का वह अनुमान का हेतु तो तो तो। हाँ वे विचार हेतु अतएव कहते हैं हा वे विचारा कथमिचारे गड़बड़ हेतु है तो गड़ लिए इमाया हस्ति उपलब्ध्य हस्तिनम हस्ती, हस्ती, हस्ती अत्र हस्नमचर